नमामि सर्व तस्मै सर्वविदे नमः तस्मान भगवान शंकर चर्च के द्वारा प्रणीत बुद्ध सहस्त्री इतना ही है कि आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए इस अद्वैत सिद्धांत तो में अपने को स्थिर करने के लिए क्या करना है हमको निरंतर आत्मचि भिन्न कौन से भगवान शंकर दिखा रहे हैं। किस प्रकार से अब जो है मतलब अपने में अपने को रख सकते अपने आप अपने में रहना अपने आप अपने चिंतन वास्तविक आत्मा तो विषय वस्तु नहीं है क्योंकि आत्मा इंद्रियों का विषय नहीं है इसलिए मन का भी विषय नहीं है तो वेदांत विचार जैसा सिखाता है उस विचार के द्वारा मन को शुद्ध करने पर आत्मा अपने आप ही अंदर अवस्थित तो वस्तु अपने आप अभी व्यक्त हो जाता है ये सिद्धांत इस तो है इसमें कोई वो नहीं आत्मा को डायरेक्ट हम सोच नहीं सकते क्योंकि आत्मा हम उस विषय को सोच सकते हैं जिस विषय जो है इंद्रियों ने मन को पहुँचाया उसका जो इंप्रेशन अंदर बैठा हुआ है तद अनुकूल हम उसको सोच सकते हैं आत्मा तो इंद्रियो का वस्तु है नहीं फिर भी शास्त्र बोलते हैं कि संसार में आत्मा ही एकमात्र जानने योग्य वस्तु है आत्मा बारे द्रष्टभ्य तो स्रोतभ्य तो मंतव्य तो निशीत तो मैत्री आत्मा ही संसार में एकमात्र जानने योग्य है और इधर शास्त्र बोलते अबांग मनुष्य अतीत वो तो मनुष्य ये द्वारा कॉन्ट्रोडिक्ट दिखते परंतु पर ऐसी बात नहीं है आत्मा स्वयं प्रकाश है आत्मा को जानने के लिए कोई इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है मन बुद्धि की आवश्यकता नहीं है यहाँ तक भी प्राण के बिना भी आत्मा रह जाती तो के बिना, ही के बिना भी है, है। इस इस तो समझना व्यवहार काल तो व्यवहार उपाधि से होता है उपाधि रहित में कोई व्यवहार नहीं है इसलिए इसको मन में निश्चय करके जो तो जैसे भी शास्त्र ने दृष्टिकोण दिखा है उस दृष्टिकोण से जो है बार बार बार बार विचार करने पर बस जागतिक जो सांसारिक वस्तु के प्रति जो माया थे उसके प्रति जो हमारा एक भावना वो धीरे धीरे बदल जाता है एक भगवानी है बाकी सारा कोई पारमर्थिक सत्य तो नहीं है उससे व्यवहारिक सत्य व्यवहार के लिए उसका तो उपयोग है तो आज हम लोग स्वप्न समिति प्रकरण शुरू करेंगे क्या शुरू करेंगे आज कल जैसे और स्मृति कैसे होता है ये जैसे स्मृतिमत्तक कोई विषय की अनुभव हो हमें उसी का स्मरण होता है अनुभव के बिना स्मरण होना संभव नहीं है अनुभव के बिना स्मरण होना संभव नहीं है समान न्याय है और स्वप्न भी हम अपनी अनुभूत तो वस्तु को ही देखते है चाहे इस जन्म का अनुभव हो चाहे जन्मांतर का अनुभव जो वस्तु के मन में जो है कोई छवि पढ़ी हुई है उसी को ही हम स्वप्न काल में आत्मा की प्रकाश से उन छवियों को हम देखते रहते अपनी स्मृति मंथन करना जैसा चाहे जागृत में बैठे करो चाहे स्वप्न में बैठे जागृत में करेंगे तो उसको स्मृति कहेंगे और सो गया फिर दिखाई दे रहा तो उसको स्वप्न कहेंगे ये दोनों ही एक ही प्रकार की वस्तु है मतलब अंदर में जो वस्तु है उसी को आत्मा की प्रकाश से हम अपने स्मृति को इसलिए एक साथ ले लिया स्वप्न भी एक प्रकार की स्मृति है स्मृति जागृत काल में है और प्रक्रिया दोनों में एक ही है स्वप्न जो है सोते हुए दिखते हैं बस इतना ही है। <coughs> इसको बोल रहे हैं <coughs> स्वन स्मृतुर्घटा देर्सम प्रदृश्यून तदार दृश्यनीयन स्मृतोर्घटा देर्भा प्रदर्श्यसेरा न्यून तदा धीर चाहे वो स्वप्न में देखो चाहे स्मृति में आपका स्मरण में आ रहा है घटी रूपा भाष हो एक रूप का आवास आपके सामने घाट वास्तविक रूप वहां पे समाज के पास है नहीं हमारे पास घट नहीं है परंतु रूप रूप घट घट के के आभास आभास हम देखते हैं अथवा स्मृति में मैं बैठा हुआ हूँ बैठ करके मैं भारत की शोषना कर लेते हैं तो पूरा नूनम तदाकर निश्चित ही पहले उस प्रकार की नूनम मतलब निश्चित ही और पूरा मतलब पहले तदाकर अधीर दृष्टा उस प्रकार के आकार को बुद्धिनाता मिलना है वो हुआ उसको देखे बिना मतलब अनुभव किए बिना स्मृति होना संभव नहीं है इसलिए जब किसी के कि स्मरण हो रहा है यानी कि पहले दिखा हुआ है तो पहले देखा हुआ सप्नों तो तो स्मृत्योर घटा दे किसी भी समय आप देख लीजिए जो है देख रहे हैं अथवा अपनी स्मृति में जागृत ने बैठ करके जब हम जागृत अवस्था में बैठ पुरानी को करते हैं और उसको हम रहे सामने हम कर रहे हैं, बोलते रहते हैं तो इसको बोलते हैं। तो दोनों ही अनुभव के बिना स्मृति अथवा स्वप्न संभव नहीं है कभी कभी ऐसा होता है जागृत कल में बैठ कर स्मरण करते हैं वो तो इस जन्म का देखा बंद का अनुभव है परंतु स्वप्न में कभी कभी देखते है जिससे लगता है हमने देखा ही नहीं कभी यानी कि शेष युद्ध होता है सूक्ष्म शरीर एक है ना कोई संस्कार जो इंद्रियों ने पहले समाचार दे रखा जो बच्चा का मृत्यु उससे पता लगता है की बुद्धि ने अत्व, अत्व, अत्व, अंत्व अंत्व में इसका इम्प्रेशन पैरा पड़ा हुआ है जो उस जो नेगेटिव व्यवहार को मैं अपने प्रकाश के द्वारा उसको प्रकाशित करके हम देख रहे हैं उसको यही स्वप्न और स्मृति में भिन्नता है स्वप्न क्या होता है उस समय जो है हम सोए भी होता है बुद्धि अपने स्वतंत्र रूप से काम नहीं करता जिस प्रकार की वासनात्मक बुद्धि बैठे हुई है उसी को काम करता स्मृति क्या है हम स्वतंत्र रूप स्मृति वस्तु किसी जागृत काल में बैठ करके स्वतंत्रता से अपने कोई इच्छा और उसे वस्तु का स्मरण कर सकते यही चीज है की जिस प्रकार स्वप्न काल में स्थूल शरीर के साथ हमारा कोई तादात्मा नहीं होती में शरीर रहता है मैं एक नया स्थूल शरीर बना करके स्वप्न भ्रमण करता रहता इसी काल के स्मृति काल में भी आप अपने आपने तादात मतलब छोड़िए और एक पहले एक नया स्मरण करते हुए उस देश में उस काल में स्मरण करते एक नया शरीर के लेकर के व्यवहार करते उसके बाद स्वप्न सब कहा जाते हैं अवस्था में जाते हैं अथवा स्वप्न से जागृत में भी आ जाते हैं अवस्था में जाते हैं तब क्या होता है जिस सूक्ष्म तो शरीर का भी छोड़ दीजिए बस तब जिस स्थिति को आप प्राप्त करेंगे उस स्थिति में आत्मा क्या वस्तु है समझ बनता है पूरा नूनम तलाक और धीरे दृष्ट इतना निश्चित ही तो उस प्रकार प्रकार की वस्तु को देखा हुआ था। इस प्रकार से अनुमान किया जाता है। तो नहीं बोल सकते हैं। इसको समझाने के लिए बोलते तथा देहा दृष्टित्व भिक्षाटन भिक्षा अटन जथा स्वने दृष्ट दे स स्वयं जागृदृशा तथा दृष्टि भिषाटन स्वप्ने दृष्ट देह स्वयं जृषात हाथ वसा। ये चीज चीज है है क्या है? में मैंने देखा मैं भूखा हूँ भीख मांग रहा हूँ भिक्ष का टन भिक्षा अठन भिक्षा निमित्त अठन करते भी, भी। जैसे स्वप्न में दृष्ट देखा जाता है वो जो स्वप्न में भिक्षा मांगने वाला देव है एक अलग कल्पित दे है जो देखने है ना स्वप्न देखने वाला व्यक्ति जो दि, जिस शरीर से स्वप्न देख रहे है, उस और जो में पड़ा हुआ शरीर है।, है, है वो बना लेता है वैसे बना लेता है मनोकल्पना से परंतु है तो भिन्न वस्तु क्योंकि दूसरा व्यक्ति को दिखाई देता है बिस्तर में भरा हुआ है और हमें लग रहा है की मैं दरवाजे दरवाजे भीग के मारे भटक रहा हूँ खापी के सोकर सबसे बड़ी प्रश्न जिस प्रकार से वो स्वप्न दृष्टा और स्वप्न दृश्य मतलब वो जो कर रहा है जो दोनों है। से नहीं है वो। उसी प्रकार, कर में, जिस शरीर से हम व्यवहार करते हैं और जो शरीर उसको व्यवहार करते हुए दिखाई दे रहा है जिसको ये यहाँ पर विवेक करना जिस कर कर है जिस शरीर से जागृत काल में व्यवहार कर रहे हैं और वो व्यवहार दिखाई दे रहा है जिसको मतलब, देखिए ये चीज़ कि, कि हम देखते हैं इस शरीर जो है कुछ व्यवहार कर रहा अच्छी तरह से, से तो पढ़ लिया तो उसी हिसाब से यहाँ पे जब ये दृश्य हो गया जागृत काल में भी शरीर जब हमारे लिए दृश्य है तो देखने वाला इससे भिन्न होगा इससे भिन्न है इसलिए जाग्रत दृश तथा जाग्रत रूपी देहािन्न हूँ ये निश्चित समझ में आता है कब समाज में आता है जब मैं सप्न से जाग जागता हूँ जब तक सप्न देखता हूँ तब तक, तक नहीं समझ में आता है इसी प्रकार यहाँ भी लॉजिक वही है स्वप्न देखने वाला व्यक्ति और स्वप्न में दिखाई दे रहा है जो शरीर अपन, अपना शरीर कोई अपने इसी प्रकार जाग्रत कर मिली जाग्रत अवस्था को देखने वाला व्यक्ति और जाग्रत शरीर उसका मनोकल्पना है उसका मनोकल्पना है उससे उससे मनोकल्पना उसकल वो मैं नहीं हूं इस प्रकार जाग्रत शरीर, शरीर, शरीर, दोनों से से जो है को समझना है। ये ड्रीम और मेमोरी यही चीज पे कहने का अपनी भिन्न व्यवहार कर रहे हैं जो कर रहे है और से कर रहे है, उन सभी वस्तु से सर्वदा अलग हूँ सभी वस्तु में अलग हूँ भिक्षा अटन जपने इस प्रकार सपन काल में भिक्षा भिक्षाचर् करते हुए जो दृष्ट देखाई दे रहा है न स मैं स्वयं नहीं हूँ मैं स्वयं नहीं हूँ क्योंकि मैं तो शरीर को लेकर जैसे जाता है जागृत काल में भी जिस शरीर को मैं देख रहा हूँ व्यवहार करते हुए कि दृष्ट रूप है देखने वाला दृष्टा अंदर है उससे भिन्न है दृष्टा हमेशा दृश्य से भिन्न होता है हमेशा निष्ठा से भिन्न होता है तो जहां तक हमको दिखाई दे रहा है आपको लगेगा शरीर तो फिर इंद्र देख रहे हो बुद्धि के तरह देख रहे, तो रहे बुद्धि है। है. बुद्ध को कैसे समझ रहे हो कि मैं समझ रहा हूं कि नहीं समझ रहा हूं मैं परिचिन अहंकार परिच्छि अहंकार जो है उसको तो आप देखते हैं तो समझा ये जो मैं दिखाई दे रहा मैं समझा हम समझते हैं वो जिससे समझते हैं वो जो समझने वाला मैं परिचिनता में तादात्मकता के कारण ही व्यापकता समझ में नहीं आता यदि परिच्छिता से तादात्मता छूट जाता है जिस प्रकार सप्तन कल में जब तक देखता हूँ स्वप्न तब तक स्वप्न से अच्छी लगता है परंतु जैसे हम स्वप्न से जग जाते हैं हम स्वयं ही निश्चय करते हैं कि कि सपने में देखा हुआ कोई भी भी भी वस्तु वस्तु नहीं है इसी प्रकार ही समझना पड़ेगा कि जो भी कुछ तो हम देख रहे हैं जागृत काल में वो दृष्टा से है और वो भी मन में कल्पित किया मन ही इसको जाए कल्पना करके बना करके शुभ दुख भोग है कैसे भोगता दुख को क्या होता है उसको समझाने के लिए भगवान भाषुकार दृष्टान्त तो होते हैं हेलो ठाकुर दृष्टान्त दिए भगवान शंकराचार्य बोझा मूषा सिंथा ताम्रम जायते तथा रूपी व्यक्न वित्त दृश्यते ध्रुव मूषा सिथा ताम्रम तन्निभम जायते तथा रूपीन व्यक्न विति दृश्यते जायते तथा ध्रुवम दृश्यते ध्रुवम जैसे एक मोल्ड होता है कोई चीज को हम बनाना चाहते हैं मेटालिक किस चीज को तो उसके लिए हम एक ढांचा बनाते हैं मोल्ड बोलते हैं उसको उसके ऊपर जैसे हम लिक्विड मटेरियल को डाल देंगे तो लिक्विड मटेरियल मोल के कोने कोने के पहुंच करके उस प्रकार के आकार को धारण करते उस प्रकार के आकार को धारण करते।, करते तो मतलब ढांचा में डाला हुआ जैसे ताम्र पिघला हुआ तामा तम जैसे उसी आकार को प्राप्त कर लेते हैं उसी प्रकार हमारे चित्र भी व्यक्त उसको व्याप्त करते हुए दिखाई पड़ते है मन ही जो है उस प्रकार के आकार को धारण करके वस्तु आकार तो ठीक है कुछ बना हुआ है परंतु जब तक मन उस आकार को परिणत नहीं होगा तब तक ये वस्तु क्या है हमको समझ में नहीं आएगा वृत्ति बाहर जाकर करके उसको घेरेगा घेरने के बाद पूरा के पूरा उस वस्तु घेर करके जन्मतरी संस्कार कुछ इम्प्रेशन होगा तुरंत उसको चित्त रिलो कर देते हैं। बस ये ये वस्तु है तो बुद्धि निश्चय करते हाँ ये ये वस्तु है और मैं उसको जाना इसलिए ये जो अहम कार्य मन में विकल्प है वो क्या है है हुआ, हुआ है क्या क्या परंतु इसमें जो मुशानिशेक्तम इसी प्रकार रूपाधीन चित्तम शब्द स्पर्श रूपंध को व्यक्त करता हुआ चित्त उस, वो, वो, उस आकार जैसे ही प्राप्त कर लिया ऐसा उस आकार जैसा प्राप्त कर लिया ऐसा निश्चित ही इंप्रेशन अंदर जाता है और वही इंप्रेशन फील उसके साथ एक और काम होता है कि उसमें मन जो है अपनी अनुकूलता की प्रतिकूलता की बुद्धि भी उत्पन्न कर लेते हैं जैसे अनुकूलता प्रतिकूलता की बुद्धि उत्पन्न हुई एक रागात्मक एक भी तो अनुकूल हट जाने की इच्छा इस प्रकार से हमारा व्यवहार चलता रह गया मुसा शिकम मतलब मोल्ड में डरा हुआ लिक्विड में चल जाता था ताम्रम जैसे ताम्रम तिभम ता जायते जिस प्रकार ढांचा की आकार है उसी आकार में वो उत्पन्न होते उस आकार में बदल जाता गार ऐसा दिखाई देता है इसी प्रकार से रूपाधीन चित्र जिस प्रकार के हम विषय को ग्रहण करते हैं चित्र उस आकार में परिणत होकर के तनिभम दृश्य उस वस्तु रूप में चित्त हमारे चित्र वस्तु रूप में हमारे सामने दिखाई देते हैं चित्र हमारे सामने उस वस्तु रूप चित्र हमारे सामने दिखाई देते हैं यही प्रक्रिया है इसको समझना है कि बाहरी वस्तु तो दिखाई कैसे पड़ रहा है कुछ आवाज सुना कुछ रूप देखा कुछ गंध आया तुरंत मन वो क्या है ऐसा प्रश्न उठाता है फिर चित्त से एक वृत्ति निकाल करके वो चेतन तो पूरा व्याप्त तो है चेतन में तो कोई कमी नहीं है चित्त जा करके जहां से वो आया जा तो जहां तो रूप है वहां उसको घेर तो लेता है उसको घेर इतना सूक्ष्म है कि हमको पता ही नहीं लगता तुरंत जा करके फिर वापस आता है निश्चय के वो जो है मन ठप्पर तो तो तो तो रि, लगा देते हैं हाँ ये ये वस्तु है और मैंने इस वस्तु को जाना इसके साथ एक सूक्ष्म रूप में और वस्तु वहां पे तो उत्पन्न हो जाता है कि जिस वस्तु को मैंने नया जाना अधिकतर समय उसमें जो है अनुकूलता बुद्धि प्रतिकूलता की बुद्धि दोनों यदि नहीं है तो उदासीनता की जिसमें उदासीन जिस भी हम रहते हैं तो उच, अब उस प्रकार की वस्तु देखने से बात आगे क्या होगा उसी प्रकार की वृत्ति मन से उस प्रकार की वस्तु को जब ज्ञान होगा तो मन ऐसा ही बताएगा ये हमारे काम के नहीं है जाने तो काम के दूर दूर था था था। है के तो पाई चाहिए दूर दूर की से इसी प्रकार से व्यवहार होता है अब जैसा देखिए लाइट भी वो जिस वस्तु को व्याप्त करते हैं लाइट उसके साथ उसका कोई संबंध नहीं होता इस प्रकार अंधेरा में धूलिकन है जब लाइट कोई गाड़ी ने लाइट जलाया तब को लगता है लाइट दिखाई दिया हमें लाइट नहीं दिखाई दिया हमारे उस लाइट के द्वारा दिखाई देते हैं तो, है। तो लाइट उसको पूरा घेर लेते हैं हमें लाइट नहीं दिखाई देता और लाइट के द्वारा घेरे हुए वस्तु दिखाई देते हैं परंतु हम लगता है कोई लाइट दिखा बोले छिन्न लाइट दिखाई देता है इसी प्रकार यहाँ तो बोलते हैं इस प्रकार एक हो गया व्यंजक और एक हो गया व्यंग व्यंग मतलब जो प्रकाशित वस्तु और व्यंजक मतलब प्रकाश करने वाला लाइट उसको लेकर के देखिए बोल रहे वो व्यंग साकारो के व्यंग साकार सर्वाथ व्यंजकत्वाद धीरर्थकार प्रदर्शते सर्वार्थ प्रदर्शते व्यंजको व्यंग सर्वार्थ व्यंजक अर्थकार प्रदर्शते व्यंजक मत मतलब प्रकाश करने वाला जो लाइट जैसे इस लोग व्यवहार में और व्यंग मतलब जिसको प्रकाशित कर रहा है आकारतम वो उस आकार को किया। यहां पे याद मतलब किया। लगता है। जैसा तो प्राप्त नहीं करता सर्वत रहता है याद सर्वार्थ व्यंजकता इसी प्रकार समस्त विषय को प्रकाश करने वाला होने के कारण भी आत्मक बुद्धि अर्थाकार प्रदर्शन बुद्धि जो है आकार में दिखाई पड़ती है बुद्धि विषय आकार में दिखाई पड़ते हैं हम तो यहाँ पे बोलते हैं थे विज्ञानवादी बोल तो का मन ही जो सारा कल्पना करते हैं बुद्धि विषय आकार में दिखाई पड़ता है जिस प्रकार सपने में क्या दिखाई पड़ता है बुद्धि विषय आकार में दिखाई पड़ते हैं इसी प्रकार जागृत में भी हमारे मन के जो संस्कार है वही जो हमको विषय रूप में दिखाई पड़ते हैं यदि तो पर, पर वो, कुछ, कुछ वो हमारे मन को असर नहीं करता किन्तु तो जहाँ पे हमारी तो, मैं बुद्धि बैठा हुआ उसी को लेकर हम उद्विविघन होते रहते हैं हमारे मन उसी आकार को प्राप्त तो कर लेता है इसी को समझ करके ये बोल रहे व्यंजक हो आकारतम याति प्राप्त करते जिस प्रकार दिखाई पड़ता जो है सर्वार्थ व्यंजकत्ता समस्त विषय को प्रकाश करने वाला व्यंजकत्व धर्म प्रकाशकत्व धर्म होने के कारण धीर अर्थाकर बुद्धि ही जो है अर्थ रूप में दिखाई पड़ते बुद्धि मतलब ध्यान देखना जड़ बुद्धि नहीं बुद्धि में जो उपहित चेतन है चेतन ही जो है है है बुद्धि चेतन तो चेतन जो उस विषय रूप में दिखाई पड़ता तो परंतु के द्वारा उस वस्तु को सत्ता स्पूर्ति किए प्रदान किए बिना वस्तु तो दिखाई नहीं पड़ेगा इसलिए उपहित तो चेतन मिल चेतन बुद्धि मिलकर ज्वर और चेत में ऐसा गांठ लगा लिया बुद्धि जो उस आकार को ठारा विषय आकार को मतलब विषय में भी वो सचिदानंद सचिदानंद पूर्ण व्यापक है उसकी आवागमन नहीं है जाती तो वृत्ति पर सच्चिदानंद की मदद के साथ वो सच्चिदानंद मदद करने पर ही वहां जाकर उसको घेरते है फिर वापस आते हैं फिर चित्तुम कर देता है फिर, फिर बुद्धि में आते हैं तो ये वस्तु तो को मैंने जाना बुद्धि उस आकार को प्राप्त करके आ जाता है कितना सूक्ष्म है उसका इम्प्रेशन अंदर में कितना जन्म का इम्प्रेशन अंत बैठा हुआ है जिस प्रकार से हम अपने कर में कौन से शरीर को प्राप्त करते हैं तो फिर उस इंप्रेशन को करके ये मैं और मेरा इस प्रकार से व्यवहार होता प्रकाशक लाइट जिस प्रकार व्यंग मतक प्रकाश वस्तु का उस आकार को प्राप्त करते हैं आकार को प्राप्त करके तब जाके हम उस प्रकाश वस्तु को देखते हैं समझते हैं इसी प्रकार से सर्वार्थ व्यंजक समस्त विषय का बुद्धि अभिव्यक्त करने वाला होने के कारण उस उस आकार में बुद्धि दिखाई उस उस आकार में बुद्धि दिखाई पड़ते हैं बुद्धि धीरे धीरे करके जो है अनेक आकार करके और उसके साथ में साथ देते हैं कि अनुकूल है प्रतिकूल है बुद्धि जाते हैं और अनुकूल वस्तु तो चाहिए प्रतिकूल वस्तु तो नहीं चाहिए इस प्रकार तो के सारा व्यवहार होता रहता है इसके व्यवहार के प्रति यदि आप ध्यान देंगे व्यवहार कहाँ पे हो रहा है तो मन बुद्धि चित्त हंकर शरीर इंद्र मन बुद्धि में व्यवहार है आत्मा में कोई व्यवहार नहीं है परंतु आत्मा हर जगह पे में सूक्ष्मान रहने के कारण और आत्मा के प्रकाश के द्वारा ही वो दिखाई देने के कारण ये सब आत्मा में आरोपित हो जाता है आत्मा सर्वथा असंग आत्मा में आत्मा के सबंध ही नहीं है वही मेरा पार्थिक स्वरूप है की मैं असंग हूँ मैं व्यापक हूँ मैं पूर्ण हूँ अगे को समझाने के लिए बोल रहे हैं धीरे अर्थ स्वि पुंसा दृष्टा पुरा च धीरे स्वरूपाहि स्वूपा दृष्टा न चेत स्वप्ने कथम पशेत स्मर तो वृती कु धीरे वर्थ स्वूपि पुंसा दृष्टा पुरा चेत सपने कथम पश्चित स्मर तो वकृति कुत इसलिए बुद्धि ही सूक्ष्म को धारण करता है धारण करके फिर अंदर ले जाते हैं है यदि वो बुद्धि के माध्यम से अंदर नहीं जाता तो फिर हम बाहर उसको दोबारा कैसे देखते न चेत स्वने यदि बुद्धि नहीं ले गया होता तो हमको तो बाहरी कोई वस्तु स्वप्न में तो नहीं दिख रहे हैं स्वप्न में हम जो भी कुछ देख हैं हमारी अंदर की वस्तु दिखाई दे रहे हैं अंदर गया कैसे वो अंदर गया कैसे इसीलिए ग्रह और अतिग्रह कहा गया है इंद्रिय ग्रह है और विषय है। ग्रह जो है मनुष्य के ग्रह की तरह बांध लेता है ढाक देता है स्वरूप का जिस प्रकार ग्रहण होता है ना तो राहु जो है चंद्र अथवा सूर्य को ढंग देते हैं इसी प्रकार ये विषय जो बुद्धि के माध्यम से अंदर गया है वो जो है अतिग्रह है अतिक्रमण करके तो ग्रह है और उसको फलतन जो है समझ तो में नहीं आता परंतु तो तो सारे जड़ है मन भी बुद्धि भी विषय भी जर कहा से बाहर आ रहा है कैसे इसको दिखाई पा रहे हैं यदि विवेक पूर्वक हम उसको चिंतन करेंगे तब हम स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि अंदर ही हमारे अंदर कई प्रकार जो पूर्ण व्यापक है उसी प्रकाश से अंदर की वाषण सामने प्रकाशित होते हुए दिखाई दे रहा जैसा में तो में जा, में तो है जैसा जागृत में रोज रोज देख रहा हूँ अब उस वस्तु को रोज रोज नहीं देख है चौबीस घंटे में कितना परिवर्तन हो जाता है हमारे सुख स्थूल दृष्टि ग्रहण नहीं कर पाता हाँ सात दिन बाद दस दिन बाद पंद्रह दिन बाद किसी व्यक्ति को आप देखते हैं उसके परिवर्तन आपको समझ में आ जाते हैं इसी प्रकार से जो है, बुद्ध, बिशय, बस, बिशय जो है आत्मा प्रकाशक है उस प्रकाश को साथ ले करके बाहर जाते है। और जा कर उस वृत्ति को ला करके मन में को दे करके उसके संस्कार के अंदर बैठा लेते हैं इसलिए धीरे एवं अर्थ स्वरूप एव बुद्धि ही विषय की स्वरूप होकर के विषय रूप होकर के अंदर बैठा हुआ है दृष्टा पूरा कौन सा बुद्धि हमारा संसार में नहीं है जिस जिस पुरुष के द्वारा पहले देखा गया है पहले यदि वो नहीं देखा होता तो स्वप्न में कैसे दिखाई देता है उसको कैसे स्मरण स्मरण स्मरण करते अनुभव के बिना तो नहीं होता प्रकार इसलिए होगा आकृति को उसका स्मरण कैसे हो सकता है जो हम पहले नहीं देखा हुआ था। जिस प्रकार स्वप्नों देखने में कोई वस्तु हम पहले देखा हुआ वस्तु कोई हम देखते हैं स्मृति में पहले देखा हुआ वस्तु को ही देखते इसी प्रकार जागृत काल में भी हम जो वस्तु को अनुभव करते हैं ना उस चित्त व्यक्ति के द्वारा बुद्धि की व्याप्ति से करते हैं ठीक है कभी कभी कुछ नया वस्तु देखते हैं इसीलिए अंदर जाके बाद तुरंत हम निर्णय नहीं कर पाते यही वस्तु है मतलब फिर उसका ज्ञान प्राप्त हो जाता है बुद्धि ही इस प्रकार के आकार को ग्रहण करके भिन्न भिन्न वस्तु को जो है हमारे अंदर ले जाते हैं इसलिए अतिग्रह है ये यही हमारी जो है बंधन की हेतु होती है और वो उसी प्रकार से उसको दिखा करके हमको तरह अनुकूल है उसको प्राप्त करो ये, ये मनोवृत्तियाँ है यही हमारी बंधन के हेतु है जितने हम आत्मभाव में रहेंगे सभी में एक भगवत चिंतन करेंगे तब ये पसंद और अब नापसंद ये दोनों ही लाइक ये धीरे धीरे हमारे अंदर से कम होता जाए और पसंद वाले पसंद किया हुआ को करने के लिए रह जाता है। हमें दोबारा जन्म की दृष्टि को हम रखेंगे उतना ही धीरे धीरे धीरे धीरे अंदर का जो वस्तु एक शरीर में फिर बहुत होकर नया वस्तु की इच्छा भी प्रकाश करेगा इसीलिए जो है प्रारंभ को भोग करते हुए हम नया प्रारब्ध उत्पन्न कर लेते हैं इसलिए है, नहीं है नया प्रार्थ उत्पन्न कर लेते हैं तो यहां भी ऐसे ही जो विषय वस्तु जो भी कुछ आ रहा है उसके साथ बिल्कुल निरपेक्ष रह करके प्रारब्ध के बदल से तो आएगा परंतु नया पर इसको ध्यान उसके प्रति नहीं होते भी। रूप में उस कर्म को पूरा करते भी। बस इसको पर समाप्त आगे मन धीरे वर्थ स्वरूप ही पुंगा दुष्टा पुरा कि बुद्धि विषय रूप होकर पुरुष के द्वारा पहले देखा गया है यदि नहीं देखा होता तो कैसे स्वप्न में देखता अथवा कैसे उसके स्मरण में आता कि के स्वप्न भी एक प्रकार की स्मृति है और जागृत भी एक प्रकार की स्मृति है हम जग करके स्मरण करते हैं और उसकी स्मृति बोलते हैं जागृत कल बैठ कर स्मरण करके उसको स्मृति बोलते हैं अब शो उसको स्मरण बोलते हैं इस प्रकार से बुद्धि बुद्धि मतलब आत्मा के तरह उपहित होकर जड़ बुद्धि को सुचेतन जो है उसको प्राप्त तक किया जैसा प्राप्त करके सारा वस्तु को हमारा अंदर ले जाते हैं सारा वस्तु को अंदर ले जाते हैं और ले जाके पील रहता हम नाचते रहते हैं यही जो है मुख्य व्यवहार इससे ही होता है तो उसको मन में रखते बोलते आगे व्यंजक देव अस और उपाध्या दृष्टि चुशे त्यक्ति शैदीय उद्भवे व्यंजकत्म तदेव असाध्याय उद्भवे मतलब व्यंजकत्म तद तदव अस यही जो है बुद्धि की प्रकाशकता है आकार रुपादी आकार में दृश्यता में ये देखते रहे बाहरी वस्तु बिल्कुल नहीं है ये हम नहीं बोलते हैं। है बाहरी वस्तु है परंतु बाहरी वस्तु रहने से हमारा समस्या नहीं है उस बाहरी वस्तु के साथ हम जिस संस्कार से आप जन्म मृत्यु अथवा सुख दुख भोग के लिए हेतु होता है वो जो है वो बुद्धि की काम इसलिए दर्शन बोलते हैं प्रकृति पुरुष को बांधता है और प्रकृति बांधती है पुरुष प्रकृति पुरुष को मुक्त करती है बुद्धि है पूरा बुद्धि है इसलिए व्यंजक तदेव अश ये जो है उस बुद्धि की यही उसका व्यंजक प्रकाशक आता है रूपादि आकार रूप आदि रूप में दिखाई पड़ते हैं परंतु वो बुद्धि जो दृष्ट बुद्धि नहीं है बुद्धि तो दृष्टुर आकार को प्राप्त तो कर लिया परंतु बुद्धि के अंदर है एक चेतन चेतन के बिना तो देखना संभव नहीं होगा दृष्टित तथा दृषे जिस प्रकार वहां पर व्यंजकत्व धर्म है बुद्धि में देखा जाता उसी प्रकार दृष्टित्व धर्म दृष्ट का दृष्ट उसी प्रकार से व्यक्ति उद्भवे जब बुद्धि उद्भव होगा तभी जाकर करके आपको पता लगेगा दृष्टित्व जब तक बुद्धि काम नहीं करता है तब तक दृष्टित्व पता नहीं लगता अवस्था में हम रहते हैं देखते हैं परंतु हमारा दृष्टित्व उस समय हमें पता नहीं लगता उस पता नहीं लगता जगने के बाद हमें पता लगता है स्वप्न काल में आते ही स्वप्न अवस्था में आते ही मैं देख रहा हूँ वो देख रहा हूँ उस समय सुषुप्ती अवस्था में भी आप जगे हुए थे उस समय बुद्धि की व्यक्ति जो है नहीं चलता था बुद्धि काम बंद कर दिए इसीलिए जो है हमारे दृष्टित्व उस समय नहीं समझ में आता और इत, जैसे हम जग जाते हैं तो हमारी अंदर जो दृष्टित्व धर्म है वो खुल करके हमको समझ में आता है तदेव अच्छा अच्छा बुद्धि तदेव अच्छा रूपाधि आकार दृश्यता रूपाधि आकार में जो दिखाई पड़ता है व्यंजक कि उसी प्रकार से दृष्टित्व और दृष्टा में जो दृष्टित्व धर्म है उसी से समझना चाहिए उसको जब हमारी बुद्धि काम करने लग जाएगी इसीलिए सुषिप्त अवस्था में हमारी दृष्टित्व की हानि नहीं होती वो बुद्धि काम नहीं कर रही है वहां पे इसलिए हमें हमारे दृष्टित्व समझ में नहीं आता सुशुप्ध अवस्था में परंतु स्वप्न काल में अगृत काल में हमें दृष्टित्व समझ में आता है दृष्ट दृष्ट आत्मा हमेशा है परंतु वो करण के बिना दृष्टित्व तो की स्वयं दृष्टित्व है वो, जाए, वो जो है चित्त भूमिका एक अंश लेकर जो जो है वो सुख की अनुभव करता रहता है वो रिकॉर्ड होता रहता है अंतकरण की फिर जो जैसी जगते हैं तो क्या होता है रिकॉर्ड जो रिकॉर्ड है कि मैं इतना देर से आनंद, को कर रहा। आनंद से मैं था, कुछ भी नहीं जाना अपनी अपनी अपनी आनंद क्योंकि जो, हो रहा है वहां पे, कि मैं इतना देर तक आनंद में था कुछ समझ अनुभव हो रहा था इन तीनों को प्रत्येक व्यक्ति अनुभव करते और दूसरी बात क्या है सभी व्यक्ति की सुश्रुद्धि की अनुभव एक ही है सभी व्यक्ति की यहाँ तक भी पशु पक्षी को भी जो भी गहरे नीति में गया अनुभव एक ही है इसे क्या सिद्ध होता है आत्मा की और पर हमको अलग कर देते है इसलिए व्यंजकत्म जदय रूपाधि आकार इसकी व्यंजकता वही है कि जो है रूपाधि आकार में दिखाई पड़ता है शब्द स्पर्ध रूप प्रध रूप में जो भी दिखाई पड़ता है ना वो बुद्धि ही चेतन आत्मा के साथ चेतना जन चेतन आत्मा के साथ मिलकर दिखाई पड़ते हैं आत्मा दिखाई नहीं पड़ता परंतु अस्तित्व तो अनुभव में आता है कोई भी वस्तु आपके सामने रखा हो उस वस्तु की आपने आकार उसकी रंग आपको दिखाई देते हैं उनकी अस्तित्व तो दिखाई नहीं देते परंतु अस्तित्व तो अनुभव करते हैं और वो आत्मा के अस्तित्व के साथ अस्तित्व अस्तित्व को समझकर इसके का अनुभव करते है के दारा नहीं है। mm. अस्तिता है अपने आप ही अभिव्यक्त होता है अपने आप किसी तो के इंद्रियों के द्वारा भी नहीं बुद्धि के द्वारा भी नहीं बुद्धि की अस्तित्व को आत्मा के प्रकाश से बुद्धि है बुद्धि का समझ में आते हैं परंतु अस्तित्व अपने आप ही अभिभावक में आता है इसीलिए घट पट मठ मकान दुकान जो भी कुछ सामने दिखाई पड़ता है उसके साथ ही है है है है समझ में आता है परंतु उसको करके है क्या वस्तु है इसको समझने का कर कोशिश करें तब तो क्या हो जाएगा शुद्ध है क्या है यदि ये हम अपने विचार में ला पाएंगे तब तो शरीर को छोड़ करके हमारी अस्तित्व क्या वस्तु है उधर चला जाएगा मन आत्म कर, मतलब आत्म तो साक्षात्कार मतलब धीरे धीरे ईश्वर के पास को, को, को आत्मानुभूति बोलते हैं अपरोक्ष अनुभूति भी बोलते हैं मतलब किसी वस्तु के सहारे नहीं लिया आपने परोक्ष भी नहीं है परोक्ष भी नहीं है अपरोक्ष रूप में आप अपने सुलझाना यही प्रक्रिया भगवान स्वप्न और स्मृति को एक साथ लाकर भाष्यकार करके हमारी जागृत में स्मरण करने वाला पुरुष जो है जागृत में दिखाई देने वाले वस्तु से भिन्न होता है इस प्रकार से आत्मा की अस्तित्व को निश्चय करना देखे वस्तु के साथ हमारा संबंध नहीं है मैं तो वो वस्तु हूँ जो सबका प्रकाशक हूँ मैं प्रकाश नहीं मैं मतलब किसी के तरह प्रकाश होने वाला मतलब अब अब मैं प्रकाशक इस प्रकार से है? है, ठीक आज इसको पे रखते हैं, बहिला का शतक बहुत अच्छा शिव जी का पूजा कैसे करना है कल तो 85 तक कर लिए जो धबितल का शांतनिषु रु दुच्चरीता भोगन शिव शिव शिव गत बहुल जो शांत शांत बाहरी की आवाज़ हो गया इस प्रकार किसी रात में जहाँ पे चंद्र के प्रकाश में संतुष्ट एक एक गंगा तट में बैठ करके जो है केवल आनंद से अपने भवभोग भूख से मन को उठा करके शिव शिव शिव शिव ऐसा उच्चरण करते हम अंतर से भगवत प्राप्ति की आकुलता से हमारा यह के लिए अथवा जो हमारे आंसू कब इस प्रकार यहाँ पे बोल रहे हैं इस प्रकार उच्चारण करते करते बहुत तो भगवान आपको अपमेलोगे भगवान आपको अपेलोगे इस प्रकार आकुलता के साथ रोना ये मेड में कब आएगा ये मेड में कब आएगा इस प्रकार से स्थिति ऐसे को पैसे प्राप्त कर सकूं ये जो है मुनि जी के मन में ये हो रहा है अभी अब अब को समझाने के लिए आगे और बोलते मेरे पास कुछ नहीं रह गया बस केवल भगवान ही एकमात्र हमारी शरण है इस प्रकार निश्चय कर गिर बोलते सर्वस्व तरुण करुणा पूर्ण हृदया स्मरता संसारे विगुन परिणाम विधि वह पुण्य शरचंद्र कि स्त्र हरचरणचित शरण वितीर्णे सर्वस्वे तरुण करुणा पूर्ण हृदया स्मर संसारे विगुन परिणाम विधि गए पुण्य रे परिणत शरचंद्र कर किरण स्त्री मनिश्याम हर चरन चिंतक शरण जब जो भी कुछ था हमारे पास वो तो, तो मैं भगवान के नाम पर अर्पण कर दिया जिसको जिसका मिलना था जिसको जो अधिकारी था सब दे दिया तरुण करुणा पूर्ण हृदय मतलब एक ब, नया एक करुणा के भाव मन में आ रहा है कि भगवान को कैसे जान इसके इस प्रकार से पूर्ण हो गया हृदय वाला हम लोग तरुण करुणा पूर्ण हृदय वयम मतलब जो समस्त वस्तु तो को लोगों को देने के बाद एक नया एक आरोग्य एक मतलब कोमल जिसको बोलते हैं कोमल मतलब को सॉफ्ट एक करुणा पूर्ण हृदय जो संसार को अब देखना नहीं चाहता बस भगवत प्राप्ति के जो इच्छा होता है उस समय मन की स्थिति होती है सब के प्रति एक भावना अच्छा कोई प्रति कोई देश भावना नहीं कोई प्राप्ति की इच्छा भी नहीं मोने केवल भगवान के चिंतन में लगा रहना चाहते है इस प्रकार की जो हृदय की स्थिति है उस हृदय वाले लोग मतलब तरुण करुणा पूर्ण हृदय करिए प्रथम अब बच रहे हैं हम लोग मतलब अपने कोई नहीं बोल रहे हैं संसारी विगुण परिणाम विधि गति संसार की जो दुष्परिणाम वस्तु जो दुख देने वाले हैं इसको अच्छी तरह से समझ करके दुख पर इसकी जो गति है सांसारिक वस्तु इसका अच्छी तरह से स्मरण करते हुए हर चरण चिंत एक शरणाम बस भगवान की चरण की चिंता हमारा एकमात्र राष्ट्र है संसार तो के दुख सांसारिक वस्तु की दुष्परिणाम अथवा उससे दुख प्राप्त हुआ उसको जो है भूल करके उस चिंता सांसारिक वस्तु तो चिंतन को छोड़कर केवल भगवान शिव जी का कहा बैठना है तब बोलते हैं पुण्य अरण्य कोई एक पवित्र अरण्य स्थान में परिणत शरत चंद्र किरणा मतलब जहाँ पे जो है शरद काल शुभ्र चंद्रमा की किरण स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहा है इस प्रकार कोई पवित्र स्थान में पवित्र वातावरण अभिप्राय यही है कोई एक अच्छा वातावरण में बैठ कर के त्रिया पूर्ण रात्रि मैं कैसे भगवान के नाम को लेकर के व्यतीत करूं। जैसा हम लोग एक दिन करते हैं शिवरात्रि के दिन में रात भर जो है बैठ करके भगवान के नाम करने के इच्छा होते हैं तो यहाँ पे बोल रहे ऐसा कोई पवित्र परिवेश में बैठ करके रात भर कैसे भगवान के नाम में बिता सकता हूँ यही मेरा जो है इच्छा है क्योंकि सांसारिक वस्तु तो सुख देने वाला नहीं है, ये तो निश्चय हो गया मन से और उसकी कोई प्राप्ति की भी इच्छा नहीं है भगवान ने जो दे दिया वो भी पर्याप्त है उससे अधिक आवश्यकता भी नहीं है इसलिए अब जो है जितना समय संसार हमारे शरीर के बचा हुआ है तो सर्वस जितना रखेंगे उतना उसको रक्षा करने की चिंता अथवा उसको क्या करूं क्या नहीं करू भावना मन में आता रहेगा फिर उसको छोड़ करके, मतलब विषय चिंता मन में अभी नहीं आता मन एक अभी नया रूप धारण किया एक साधन इच्छा तीव्र होता जा रहा मतलब है तरुण करुणा पूर्ण हृदया हम लोगों का मतलब हमारी विशेष है इस प्रकार से जब हृदय की स्थिति हो तो भगवत प्राप्ति के लिए आकुलता धीरे धीरे अधिक होता जा रहा है और विघ्न परिणाम गति संसार में।, में इतना दिन नहीं करके संसार की गतिविधि को अच्छी तरह से जो समझ गया तो यह हमारे लिए सुख कारक तो नहीं हो सकता पहले क्या बोलकर क्या करण करते हमारी आंख से आंसू कर भगवत प्राप्ति करते उसी को तीव्रता आकुलता बढ़ता जा रहा है कोई कोई एक एक में है है है नहीं पे मानसिक विक्षेप नहीं है पे मानसिक विक्षेप भगवान का लिप्त अरण्य शब्द का स्त्री जन असम के प्रदेश है मानसिक विक्षेपर जहाँ पे मानसिक विक्षेप नहीं, नहीं, uh... नहीं है उस प्रकार के स्थान में तो चंद्र तो की की की तो तो कभी अपनी कल्पना है है कि अच्छा कोई स्थान में जो सुंदर रात में उठा हुआ है, की में में चंद्र है है पहाड़ किसी कोने बैठकर चिंतन लगा हुआ है मन इस प्रकार रात भर बीत जाएगा मैंने को भगवान चिंता में इस स्थिति कब आएगा मुझे स्थिति में ये हर न कब आएगा यह उनका अभिप्राय है प्रथमा प्रथमा है इ कि चरण तरुण जान करके पूरा के पूरा रात्रि जितना रात्रि के तृतीय प्रहार तक जो है त्रिजाम की चिंता में बिता सकता हूँ केवल भगवान की चिंता में मन लगा रहा है इस कब मिलेगा मुझे कब ये जो आकुलता आकुल दिया गया अब इसीलिए है, तो आते हैं परंतु अब जो है क्रोध भी नहीं है दुख भी नहीं है विषय वाचना ही नहीं रहेगा ही वस्तु इस प्रकार की मानसिक स्थिति को लेकर के किसी एक पवित्र स्थान में बैठ करके कर जहाँ पे मानसिक विक्षेप कम है उस उस प्रकार के स्थान में बैठ करके भगवान के नाम लेकर ना उसके लिए अभ्यास करे तो भगवान जब फिर परिस्थिति अनुकूल कर ही देते हैं किसी ना किसी को आगे और बोल रहे देखिये मम रतटिनी रोधशिवसन वसा कौटीनम शिदी निदधान जलिपुटमे गौरेनाथ त्रिपुरहर शंभ त्रिनयन प्रसीदेति क्रोशन निमिषमी दिवसा कदाणाम ममरतरोधशी वसन वसान कौपीनम शिवसी निदधानो जलिपुटमे गौरीनाथ त्रिपुरहर शंभुनयन प्रसिदेति क्रोशन निष इस गणेश मेरा कब आएगा जी के नगरी में अमर मत, जो अमृतमय वाणी को बहन करने वाला जो तीर है मतलब गंगा जी के तट पे देवन भागरथी के तट पे अमर मतलब अमर अमर तक अमृत तक प्रदान करने वाला गंगा जी का जल इसके तट पे बैठ करके कि वसन पे बैठ करके निवास करते और हमारा आश्रय क्या होगा बस लज्जा निवरण के लिए जितना शरीर एक घाव है उस घाव को पट्टी करने के लिए जितना वस्त्र चाहिए बस उसी को साथ में रख करके सिर से निधान अंजलि को और मस्त जो है हाथ में रख करके मतलब और फिर अंजलि हाथ को करजूर करके भगवान के चरण में लगा करके मैं पूर्वक अब फिर ये सब प्रसिद्ध हो हो मेरे ऊपर इस प्रकार रोते हुए मेरा दिन जो है निमिष की तरह बीत जाएगा पता ही नहीं लगेगा क्या दिन है क्या रात है पहले रात को लेकर के बोला अब दिन को लेकर के बोला दिन के समय में वाराणसी नगर में शिव जी के तट किसी नदी गंगा तट में बैठ कर के बस कॉफी अच्छा ले करके। जो भोजन के लिए मिला भोजन जो मिल जाता है उसको करके। और फिर भगवान दुर्जा तो ने प्रार्थना हे भगवान हे गौरीनाथ हे त्रिपुर हर हे शंभु हे भार्वती के पति त्रिपुर शुभ धारण करने वाला सबको शांत करने वाला हे त्रिनात्र हमारे ऊपर प्रसन्न हो दर्शन दो, दर्शन दिनों को मैं एक पल की तरह बिता दूंगा मतलब दिन व्यतीत करने के लिए कोई चिंता ही नहीं है कैसे दिन बीते भगवान के नाम में ऐसा मस्त हो जाएगा मन कि दिन जो है जल्दी जल्दी भाग जाएगा अभी पहले है मृत्यु सामने उनको दिखाई दे रहा है इसीलिए जो है अभी तो जम रज करने आएगा किसी तरह से तेरी, किसी तरीके से मैं अधिक से अधिक भगवान के नाम ले लू इस प्रकार भगवान के नाम चिंतन करते, पार करते हे पार्वती पति हे त्रिपुरा तक हे शंभू हे त्रैंभ मेरे ऊपर प्रसन्न होगा मेरे को दर्शन दो इस प्रकार से बार बार बोलते हुए ये दिन जो है पूरा दिन एक निमिष की तरह बीत जाएगा मतलब जल्दी जल्दी बीत जाएगा दिन जो है तो और तरह का पता ही नहीं लगेगा कि दिन कैसे बीत रहा है भगवान के नाम की महिमा है मन उसमें लग जाता है, तो कैसे दो इस वाराणसी मतलब शिव जी के कोई स्थगन कर स्थान में, में, में बैठ करके केवल बिना किसी अवलंबन के सजी धारण निमित जितना ही रख करके बस अंजलि अपने हाथ को जोड़ करके भगवान के चरण में लगा करके, हे हे, हे तीन वाले इस प्रकार आवाज भगवान को बुलाते हुए सारे दिन को जाए है की तरह व्यतीत कर लूंगा जैसे लगेगा कि अभी तक कुछ हुआ ही नहीं भगवान के नाम ले ही नहीं पाया इस प्रकार से मेरा दिन बृ स्थिति कब आएगा मेरा स्थिति कब आएगा ऐसा जो है की समय प्रार्थना ठीक है रखते हैं बोलिए बोलिए बोलिए यानी एक हाँ, निमिष में मेरा सारा क्रोश आपका सारा आक्रोश खत्म करके मुझे प्रसन्न हो जाइए ऐसा ही है हाँ, माना आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए क्रोशन क्रोशन मतलब क्या होता है मैं अपने को आपको बुलाते उच्च आवाज आक्रोश नहीं आ उपर्वने लगा हुआ है आकुलता के साथ भगवान के प्रति प्रार्थना करते हुए कैसा दिन बीतेगा आपको पता ही नहीं लगेगा कैसे दिन भागता जा रहा है भगवान के नाम में हाँ ये ये बात है बहुत ही अच्छा है शिवाचर इतना सुंदर देखिए कहा राजा थे सब कुछ उनके पास था और फिर जो है इसीलिए इस तो होता है सांसारिक वस्तु और कुछ नहीं अच्छा लगता है कैसे भगवत दर्शन हो जाए जै। कैसे भगवत प्राप्ति हो जाए भगवत चिंतन में जीवन बाकी समय कृष्ण निमिश हम इन स्वामी जैसे पूरा दिन चौबीस घंटा समय एक निमिष में बीत गया ऐसा अच्छा जल्दी जल्दी भागता जा रहा है है आपके आपके जीवन में गया, चली रहा है। तो बहुत अच्छी बात ये ठीक है न पूर्णमा दम पूर्णमी दम पूर्णा पूर्णम आवशिष मो <im> नारायण